जैसे रहती है तो वही जन्मती है जैसे अंगूर का बीज पहले से है तो उसमें से अंगूर का अंकुर करेले का बीज पहले से है तो उसमें से करेला और जो चीज जन्मती है वो फिर मानती है और जो मरती है वो वही से है। एक चीज ऐसी होती है जो जन्म के पहले भी रहती है जन्म के समय भी रहती है जन्म के बाद भी रहती है मरने के समय रहती है मरने के समय रहती है और मरने के बाद रहती है उसको बोलते हैं सब उस पर जन्म और मरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हस्ती थी सर जो तो नास्ती का विषय कभी नहीं उसको नहीं है ऐसा कभी न बोल सकते हैं न सोच सकते हैं तो बात देखने में आती है कि जब किसी भी वस्तु का जन्म होता है हम इमली का बीज वर्ती में धोते थे मटर धोते थे चना धोते थे गेहूँ हमने तो खेती की हुई है फिर पौधे लगाए हुए हैं तो वो मिट्टी में गाड़ने के बाद पहले घूमते हैं जब ली मिट्टी का पानी का संपर्क होता है तब वो फूल जाता है और फूलने के बाद उनमें से अंकुर निकल जाता है और उसकी जड़ में जो बीज होता है एक वो बड़ौदा करने के बाद एक तारीख नहीं होता किसी में एक का तीस होता है किसी में एक का सौ होता है किसी में एकता आजाद होता है किसी के एक एक बीज में लाखों लाखों हर और बीज हर साल पैदा होते हैं तो ये जो सृष्टि है इसके मूल में अस्थि है सत्य और ज्ञान तो पेड़ पौधों में भी होता है एक दिन एक महात्मा ने संसारन में देखा कि वृक्ष में से एक दो तीन वृक्ष लगे हुए थे उनमें से साधु बुले राष्ट्र होते जय राधेश्याम विदय राधेश्याम जय राधेशम क्या बात है विज्ञाबाद काठमांडू यहाँ से आओ चले अब नहीं रह तो गए क्यों तो ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं ना नहात धोते अपनी जो धोती है कपड़े हैं धुले हुए वो हमारे ऊपर फैला देते हैं हम तो बाबा तपस्वी तो हैं बिन्दर रहते हैं वृंदावन में खेड़ के रूप में रात को भिन्न करते हैं और ये लोग हमारा अपमान करते हैं तो वेद में भी आया है तस्मात पश्य पाद वृक्ष भी देखते हैं मनु जी ने कहा हम तो संज्ञा भवन के सुख दुख का लगा देना वृक्ष में भी शीतल घोष होता है और उनको भी कोई काटने की बात करें तो दुखी होते हैं कोई तो खींचने की बात करे तो सुखी होते हैं कोई काटे तो दुख होता है कोई खींचे तो सुख होता है तो सृष्टि तो में सब जगह है सत्य है ज्ञान है आनंद है अब आपको एक चार चार बात सुना आपका ये बीज में से शरीर निकला है एक काम हो पुरुष के शरीर में से एक काम स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है पशु पक्षी के शरीर में प्रवेश करता है और ये जीवन उससे प्रकट होता है पानी की एक गुंज नहीं एक उड़िया जिससे ये जीवन प्रकट अब मिल गया है तो इसमें सब चित्त आनंद प्रकट करना चाहिए तो हम तो एक महात्मा है पहले कभी ही ऐसा सुना जिंदगी में पांच बात पर ध्यान रखना जरूरी एक कुछ शरीर से श्रम और सेवा कुछ होते हैं कि नहीं आलसी होने के लिए ये शरीर नहीं है भगवान ने जो हाथ बनाए श्रम करने की योग्यता दी तो मेहनत करना चाहिए आलस से नहीं करना चाहिए और श्रम भी ऐसा होना चाहिए जो जिससे दूसरों की सेवा होती हो अपना जीवन स्वस्थ रहे शरीर स्वस्थ रहे श्रमी हो और दूसरों की सेवा हो आप देख लो किस दिन में है किसी को आप एक गिलास पानी पिलाते हो कि नहीं भूखे को अन्न नंगे को वस्त्र रोगी को दवा। होते हैं तुम्हारे इस शरीर के द्वारा दूसरों की कुछ सेवा होती है कि नहीं एक बात ये देखने के दूसरी बात है कि ये जो हमको इंद्रिय इंद्रिय गढ़ जैसे किसी के घर में बहुत से नौकर चाकर हो ना वैसे ये शरीर में बहुत से नौकर चाकर मिले हैं कहीं आप चलना चाहें तो पास चल के फुट जाता ये अपनी मोटर है ये खरीदी हुई मोटर नहीं है भगवान ने अपने साथ काम दिए तो पढ़िए की मोटर ऐसी बढ़िया कितना पेट्रोल चाहिए इसके लिए बढ़े नहीं दिया हाथ दिया है तो आप देखती है लालते हैं आप के लालते हैं और पांव चलता है जैसा काम किसी चीज को छूना चाहता है तो हाथ पकड़ के तुझे आता है ज्ञानेन्द्रीय हम मालिक होते हैं और ज्ञानेंद्रिय हिम प्रेरक होते तो, कान से सुनना हाथ से देखना त्वचा से छूना हाथ से देखना जीभ से चखना, नाक से सुनना ये ज्ञानेन्द्र है पांव से चलना हाथ से करना, तो ज्ञानेन्द्रीय होते हैं मालिक और कर्म इंद्री होते हैं सेवा चतरा एक के साथ एक जुड़ा दुण। हो है। तो इनमें संयम चाहिए ये जीवन का सार है संयम का अर्थ हाँ क्या है कि ये नहीं कि बिचारे जहां चले गए सोद्देश होना चाहिए कहां किस लिए जा रहे हैं हाथ से क्या किस लिए कर रहे हैं तो संयम होना चाहिए ये नहीं चाहे जो बोल दें चाहे जो खा दें चाहे जो खा लें ऐसा नहीं चाहिए जिस चीज को निहार लें जो सुने क्योंकि ये जो हम सुनते हैं छूते हैं देखते हैं ये सब अपना अपना संस्कार हमारे हृदय में डालते हैं तो यदि हम अपने को तो उचृम कर देंगे चाहे जहां चले गए चाहे जो बोल दिया चाहे जो खा लिया ये पागल का रक्षण है बिल्कुल उन्मत बोले भाई हमारे पास 25 रूपया है हम पानी लेते तो हैं भाई उनको ऐसे काम में लगाओ कि वो तुम्हारे काम नहीं आए दूसरे के काम नहीं इंद्रियों में संयम होना चाहिए बोलिए परंतु सत्य के विरुद्ध न बोले प्रिय बोले हितकारी बोले थोड़े में बोले मौके की बात बोले मतलब ये कि सावधान रहकर बोले जीत मिली है मुंह मिला है बलाकार बताते जा रहे हैं जीवन में संयम इंद्रियों के जीवन में संयम ये हम साथ आप कुछ न रहे मनुष्य के मन में सद्भावना चाहिए शरीर से श्रम और सेवा के लिए इंद्रियों में संयम चाहिए दूसरे को खिलाकर आप भूखे रह सकते हैं कि नहीं आपको कभी भूख गुपचाप करने की आदत है कि नहीं एक भी व्रत महीने में रह सकते हैं कि नहीं एक दिन भी मौन रह सकते हैं कि नहीं चार गाली सुनते भी चुप रह सकते हैं कि नहीं तो इंद्रियों में चाहिए संज्ञान और मन में चाहिए सद्भाव सद्भाव माने दूसरे का हित कभी न चाहें हमेशा दूसरों का हित चाहे हित भले हित न चाहें परंतु हित को नहीं चाहें सबके प्रति सद्भाव सब बना रहे जिसमें भी ईश्वर है इसमें भी ईश्वर है फिर भी ईश्वर है, है और चौथी बात है कुछ भी आपको तो करना हो या बोलना हो या खाना हो चार बात में कुछ भूल करना हो तो कुछ संग्रह करना हो तो कुछ करना हो तो और कुछ बोलना हो तो ये चार प्रसंगों में चाहिए कि आप विवेक तरह कर लें सोचना ये बच्चों भोगना हमारे लिए ठीक है कि ये करना हमारे लिए ठीक है कि ये बोलना हमारे लिए ठीक है कि नहीं ये संग्रह करना ठीक है सर्वे नहीं सर्वेक्षा शौचान तो अर्थ शौचम पर अनुस्मृदा दुनिया में कितनी पवित्रता है उनमें सब में सबसे बड़ी पवित्रता क्या है कि हमारा धन पवित्र हो दूर से शुचे रही स सुचेरे न मृदबारी सुचित सुचे मनु जी कहते हैं कि जिसका धन पवित्र है वो पवित्र आत्मा है और जो मिट्टी लगा के शरीर में और पानी से तीन चार बार दिन भर में नहाता है वो पवित्र नहीं है पवित्र तो वो है जिसका धन पवित्र है तो पूर्वक जितना भी संग्रह और परित्याग हो देखो हर किसका लक्ष्मण तो ये करने से आगे क्या होगा है? आगे होने वाली बात कैसे मालूम पड़ेगी को मालूम करने का अंत है उन्होंने ये बात अपने धर्मग्रंथ में लिखी हुई होनी चाहिए तो वो तो पुस्तक की बात होगी गई लिखी हुई, हुई, हुई। तो बोले जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को संजम में रखे बहुत बड़ी बात है ियमान तो आर्या प्रशंसन श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म की प्रशंसा करें करते समय वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है बड़े बूढ़े लोगों को धर्मज्ञों को शास्त्रज्ञों को अच्छा मिले नई आयिकों ने कहा कि जिसके करने से शुभ और स्त्री उत्पन्न हमारे धर्म सूत्रकारों ने कहा जनप्रिय मानन तू तो विवेक से शास्त्र के अनुकूल हो बड़े ग्रढ़ों के अनुकूल हो अपने अंतकरण को शांत शुद्ध करने वाला हो परिणाम में अच्छा हो विवेक पूर्वक अपने जीवन में जो भी कुछ हम इकट्ठा करें जो कुछ हो भो भोग जो कुछ करें और जो कुछ बोला, उसमें विवेक हृदय में विवेक होना चाहिए वो बीज विवेक बीज होना चाहिए तो विवेक बीज से जब हमारे संग्रह भोग और वचन और कर्म निकलेंगे तो विवेक का पुष्प अपने जीवन में एक बात और अहम का किसी भी रूप में धारण नहीं करना चाहिए बाहर की वस्तु को लेकर हम अपने अहम को बड़ा मानते हैं जैसे तो उधार का कोई तो जेवर कहेंगे और दिखावे के देखो हमारे पास कितने हीरे मोती हैं वो मान तो, तो उधार का है ना ऐसे हम अपने बड़प्पन के लिए जब तो दुनिया में हमारा मकान ऐसा और मोटे है, और हमारे जेवर ऐसे और हमारे लेखक ऐसे तो बाहर की चीजों को उधार लेकर जब हम अपने बड़प्पन को जाहिर करते हैं शास्त्र करते हैं तो वो अहंकार हो जाता है अहम नहीं अहंकार अहंकार क्या कि जो चीज मैं नहीं, नहीं है उसके द्वारा मैं नई बड़त्म का आरोप तो ये जो सत्संग की पद्धति है ये किसी प्रांत के लिए न किसी राष्ट्र के ना कोई एशिया अफ्रीका अमेरिका यूरोप ना किसी महाद्वीप के लिए न ये तत्व प्रेता कर के हैं ये तो मानवता जो है मनुष्य के जीवन में मानवता नहीं आवे ये मानव बना रहे सार्वख्यों और सार्वकालिक इसी से जोड़ सार्वभौमा महाव्रतम अपने जीवन में महाव्रत हो सार्वभौम महाव्रत हम जिस मानवता का प्रतिपादन करते हैं मानवता का वर्णन करते हैं वो सारी सारी दुनिया के लिए तो ये जो हमारा धर्म है वो तो मनुष्य मात्र के लिए है और मनुष्य मात्र का धर्म वो होता है भाई जो पेड़ पौधे के लिए भी इस हो धरती पर चले हैं तो जूते पटकते हुए न चले पानी नदी को समुद्र को गंदा न करें हो हवा में दुर्गंध न फैला आज ऐसी जगह न डालें कि कोई जल जाए तो मनुष्य का धर्म ऐसा है जो धरती को पानी को आस को जय देवास्थ तैरे व शांति रसपुरा हमारे वीर भगवान कहते हैं कि हमने जिन जिन बुराइयों से घोर की यंकर की सृष्टि की है उन बुराइयों को ही हम शांत करें अपने जीवन को हम बिल्कुल ठीक कर लें तो हमारे एक बुजुर्ग थे उस समय भी कोई अस्सी पचासी वर्ष की उम्र थी लोगों ने हमसे पूछा कि आप पचास वर्ष से सत्संग करते हैं सत्संग का अनुभव ये सत्संग कोई मजहब नहीं है वो इसमें कोई ईसाई मुसलमान सिख पारसी यहूदी ये सब कुछ नहीं सत्संग तो परमात्मा से जोड़ने वाली एक वस्तु है सभी के लिए है तो उन्होंने पूछा कि आप 50 बरस से करते हैं आपने सबका सार क्या निकाला तो फिर भाई दो सार मैंने हैं पचास बरस से एक तो जीव का संबंध शिव से होना आवश्यक है ईश्वर से जुड़ा भगवान का नाम ले भगवान की पूजा करे अपने परिच्छि आत्मा को परिपूर्ण परमेश्वर से जोड़ के रखे तो इससे यह होगा कि सब ईश्वर का स्वरूप है सब आत्मा का स्वरूप है किसी से राजद्वेष नहीं करना चाहिए किसी से जिन साधुओं के जीवन में भी राजद्वेष दिखाई पड़ता है वो अच्छे नहीं होते हैं अच्छे नहीं लगते हैं कम से कम हम लोगों का संस्थान ऐसा हो जाए हम उसी साधन को उसी महात्मा को अच्छा मानते हैं जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है आ, ये पार्टी बंदी जो है ये मनुष्य के जीवन में बहुत बुराई लाती है आपके ध्यान में होगा अपनी पार्टी का बुरा से बुरा आदमी युद्ध का दुला है ऐसा मानकर काम करना पड़ता है बना दो राष्ट्रपति बना दो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी का है और पराई पार्टी का आदमी बिल्कुल दूध का धुला हो तो कहते हैं ये भ्रष्ट है ये, ये नष्ट है ये गंदा है तो शादी के जीवन में कोई मजहबी या समाजी है या फूलित या ऐतिहासिक कोई पार्टी बंदी नहीं है सबके हित हैं सबके भले हैं ये पार्टी जो है ये मनुष्य के हृदय को नष्ट, नष्टभ्रस्त बना देते है। तो हैं तो ये जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो ईश्वर किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सब पार्टियों में एक है। हिंदू मुसलमान पारसी सिख जैन ईसाई यहूद सबके सीने में धड़कता एकता है जैसे है। तो ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना माने अपने हृदय को सर्वव्यापी परिपूर्ण बना देना फिर तो ईश्वर तो की सृष्टि में जो कुछ है आ, किसी का भी बुरा किसी का भी नहीं न दूसरी बात उन्होंने बताया कि पचास वर्ष में मैंने ये सीखा है कि अपने को सत्संग में रखना चाहिए ईश्वर के साथ जोड़ के रहो और भले लोगों के बीच में रहो क्योंकि बुरे लोगों में जब मिल जाएंगे तो आज नहीं तो कल कल नहीं तो पर वो कहेंगे अपने एक घर से ले आओ और यहाँ बैठ के खाया करो फिर बोलेंगे यहाँ का बर्तन ले लिया करो फिर कहेंगे कि ये यह चीज यहाँ बहुत पवित्र बनती है जिसको खा लिया करो और फिर धीरे धीरे वे अपना संस्कार ऐसा डालेंगे कि वहां की सारी बुराई आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी इसलिए अपना संघ जो है वो बिल्कुल ठीक रखना चाहिए संघ का ही रंग जीवन में बिल्कुल संघ का ही रंग चढ़ता है और लोगों के दिल में बाहर की बातें भर भर के इतना सम्मेलित कर दिया जाता है अब मैं अपने जीवन का ये अनुभव बताता हूं जितने लोग मिलते हैं उनके दिल में खास खास तरह की बातें जो है वो बैठा दी गए हिंदू है तो हिंदू की मुसलमान है तो मुसलमान की वैष्णव है तो वैष्णव की सही है तो सही महाराज हमने देखा जो लोग शराबी कबादी होते हैं उनके दिल में भी अपनी बात ऐसी बैठी होती है यही बंबई में एक एक घर हमको ले रहे थे तो श्रीमती जी को तो बहुत धर्मात्मा और शेख साहब थे जरा दूसरे मंत्र तो थे जब मैं जाके बैठा तो आए आप किए नाराज किए दिया मत बोले स्वामी जी आपने कभी पिया है ऐसे हमसे पूछा स्वामी जी आपने कभी पिया है मैंने कहा ना भाई तो कभी नहीं किया है कि तब आप इसका स्वाद क्या जानते हैं इसका मजा आपको क्या मांगेंगे आप क्यों इसकी निंदा करते हैं जरा ये सोमरस रथ है सोम रथ वेदों में जिसका वर्णन है ये सोम है जरा आप पी के देखिए तो अंवे अब उनके मन में ये बात ऐसी बैठी थी इसी को बोलते हैं आदमी सुन सुन के देख देख के संग कर के इतना हिस्मुटाइज हो जाता है इतना मिस्मराइज हो जाता है वो संकोहित कि वो अपने मन के बाहर की किसी बात को जल्दी कबूल नहीं कर पा जैसे हमारा शरीर है ना, इसमें एक कांटा चुभ जाए एक शक्कर की गोली हो डाल दो शरीर उसको स्वीकार करना पसंद नहीं करता है इसी तरह हमारे मन की बनावट ऐसी हो गई है इतना हिप्साइज हो गया है मगर कि जैसे हम करते हैं वही ठीक है जो हम मानते हैं वही ठीक है जैसे रहते हैं वही ठीक है।, है दूसरे तो बहुत बुरे हैं अब देखो आप जैसे लोगों में रहोगे वैसे बन जाओगे यादृशान तनि विषते यादृशान चोट सेवते यात्री विच्छेद भवितु ता भवति पुरुषा मनुष्य के जीवन का निर्माण कैसे होता है कि तो जैसे लोगों के बीच में वो रहता है उठता बैठता है यादृशान संविविशते यादृशान चोट सेवते और जैसे लोगों की सेवा करता है ये बड़े हैं ये बड़े हैं ये ऐसा कपड़ा पहनते हैं ये ऐसी मोटर रखते हैं ये ऐसा खाते पीते हैं गांधी जी के साथ रहे आदमी तो खादी पहनने लग जा जाए और लाखों रुपए की मोटर वाले के साथ रहे तो वैसी मोटर रखने लग जाए जैसे लोगों का साथ दोगा जैसे लोगों की सेवा करोगे और तुम्हारे मन में स्वयं जैसा बनने की इच्छा होगी वैसा जीवन का निर्माण होता है तो अपने जीवन को अच्छाई से जोड़ने के लिए सच्चाई से जोड़ने के लिए उस वस्तु से उस तत्व से उस परमेश्वर से उस राम से कृष्ण से शिव से उस माँ से जब इस जननी जगदम्बा दिन्ण से उस गणेश से हमारा संबंध होना चाहिए जो सबके हृदय में एक है तब ये हमारे जीवन में से जो संकीर्ण बहुत बड़ी संकीर्णता हम बिल्कुल कूप मंडूक हो गए हैं जैसे कुएं का मेढक कूप मंडूक होता है कुएं का मेढक एक दिन महाराज कोई समुद्र का मेढट कुएं में गिर गए। और कुएं को बैठक ने कहा आओ भाई आओ भाई आओ भाई, भाई। बड़ा स्वागत है बोले हमको तो, हम तो, तो यहाँ बड़ा दुख है तो छोटी सी जगह इसमें हम कैसे रहेंगे तो बोले इतना बड़ा कुआ है तुमको छोटी सी जगह लगती है तुम कितनी बड़ी जगह में रहते हो तो उसने अपना हाथ फैलाया ऐसा फिर फैलाया ऐसा इतनी बड़ी जगह में रहते हो दोनों हाथ फैला दिए ऐसा तो कूड़ी के मेढक तो ये क्या कल्पना कि समुद्र कितना बड़ा होता है तो ये जो छोटे छोटे दायरे में घेरे में जात में पाप में मजहब में है प्रांतीयता में राष्ट्रीयता में कहीं न कहीं अपने को तो घेर लेते हैं घेरे में डाल देते हैं वो बहुत दुख पाते हैं अमंगल के भाजन होते हैं और जो लोग अपने को ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं उनको मालूम पड़ता है वसुधै कुटुंब सारी धरती संपूर्ण विश्व अपना कुटुम्ब है और फिर सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख उनके मन में यही भाव रहता है कि सब सुखी हों जो तो हमको गाली देता है वो अपनी गाली पेट में से निकाल के अपनी बेचैनी दूर करें और शांत हो जाए बहुत बढ़िया सर्वे बहुत सर्वे सन्तु निरामया किसी के शरीर में रोग न रहे सर्वे भद्रा निप्यंतु सबका मंगल सब का कल्याण हो संसार का कोई भी प्राणी मुख्य ना हो क्योंकि सब के रूप में परमेश्वर है सब के रूप में आत्मा है सत है चित है आनंद है अद्वय है तो धर्म का जो सार है वो घेरे बंदी में नहीं है फिरका परस्ती में नहीं है मजहबीपने में नहीं है प्रांतियता राष्ट्रीयता जातीयता मजाबीपना कहिए नहीं इसमें परमानंद नहीं है आ, आनंद का आदिर्भाव तो निरावरण सब देश में वही सब काल में वही, सब वस्तुओं में वही, सब में वही है वही वही वही, वही जितना उदार दृष्टिकोण होगा उतना ही आनंद का अनुभव होगा shlom bava में बहुत तो से प्रश्न अर्जुन ने किए और श्री कृष्ण ने उनका उत्तर दिया अब एक प्रश्न कृष्ण ने अर्जुन से किया और उसका उत्तर अर्जुन किया है ना आपके ध्यान देखो तो तो अर्जुन पहले तो शिक्षे हम साधिमान शिष्य है, और पूछता गया गुरु जी बताते हैं, पूछता गया गुरु जी बताते हैं, और जब अर्जुन शिष्य हुआ तो श्रीकृष्ण तो गुरु हो ही गए कृष्णम बंदे जगत गुरु पर जब उपदेश पूरा हो गया तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा अर्जुन अब मैं पूछता हूं तुम तो बता सिर्फ केला बना लेना बना देना ये गुरु का काम नहीं है केले तो गुरु बना देना भी गुरु का काम जो गुरु है वो विशिष्ट है भक्त कहता है भगवान बड़े हैं उनकी कृपा भगवान कहते हैं कि नहीं भक्त मेरी कृपा नहीं है ये तुम्हारी भक्ति है ये ईश्वर और जीव में शाश्वत मतभेद है भक्त कहता है भगवान की कृपा से ही सब कुछ हुआ और भगवान कहते हैं कि बाबा मैं तो सम हूँ अद्वय हूं मैं चाहे को किसी के ऊपर कृपा किसी के ऊपर निष्ठुरता करूं ये तो तुम्हारा प्रेम है तुम्हारी भक्ति है जो तुमको ऐसा लगता है जो कुछ होता है वो सब तुम्हारी भक्ति से होता है हमारी कृपा से होता भक्त कहता है जो कुछ होता है तो तुम्हारी कृपा से हमारी भक्ति से ए? अपने में विशेषता देखना ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है भगवान में विशेषता देखना या भगवान का भक्त में विशेषता देखना ये भक्ति का सिद्धांत है तो गुरु कहता है कि शिष्य ये तुम्हारा पौरुष है तुम्हारा अंतकरण की शुद्धि है तुम्हारी जिज्ञासा है तुम्हारा ज्ञान है कि आवरण बंद हुआ और तुम ब्रह्म हो और तो शिष्य कहता है कि नाम महाराज ये हमारा कुछ नहीं है सब कुछ तुम्हारी कृपा है आप देखो इन गुरु गुरुचेलों की बात की ये नहीं कि हम भी कुछ हैं ज्ञान अज्ञान समोह प्रन से धनंजय ये श्रीकृष्ण का प्रश्न है अर्जुन के प्रश्न अर्जुन क्या तुम्हारा अज्ञान के कारण होने वाला सम्मोह माने अज्ञान रूप कारण और सम्मोह रूप कार्य ये दोनों तुम्हारे नष्ट हो गए अब देखो जो लोग कायदे से वेदांत नहीं करते हैं उनको तो लोग धौका देते हैं दर्शाते हैं कि ज्ञान तो स्वयं हो जाएगा मानस भगवान ने गीता का उपदेश किया तो देखा स्वयं हो जाएगा आरुणी ने श्वेत केतु को जो उपदेश किया तो देखा शरद कुमार ने नारद को उपदेश किया का देखा तो प्रजापति ने इंद्र को उपदेश दिया का देखा संसद अपने आप हाँ ही हो जाए ये अपने आप हाँ वाली बात बिल्कुल गलत है और भ्रम और अज्ञान ये दो चीज होती चुकी है अभ्यास और अभ्यास का कारण है। मिथ्या ज्ञान निमित्त अभ्यास का कारण है मितया ज्ञान मिथ्या अज्ञान दोनों याद करते हैं मिथ्या ज्ञान मितया ज्ञान अध्यास का निमित्त उसके कारण वो हो रहा है जैसे आदमी रक्सी को नहीं समझे या ज्ञान हुआ और उसको सांप, गंदा भरा चित्र समझ ले ये भ्रम हुआ अज्ञान का बेटा होता है ब्रह्म। तो अज्ञान संबोह माने बाप और बेटा दोनों कारण और कार्य दोनों तुम्हारे मिट गए कि नहीं स्वयं मिट जाएगा ये बात भी गलत है और अज्ञान नहीं होता ब्रह्म ही होता है ये बात भी गलत है और ब्रह्म ही होता है अज्ञान अज्ञान ही होता है ब्रह्म नहीं होता है तो ये भी गलत है तो गीता है ना गीता अर्जुन ने जो इसका उत्तर दिया वो ध्यान में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धाव प्रसादावयाच्यत स्थिति गत संदेह श्ये वो मोह का नाश होगा भी एक बात ध्यान देने की कभी कभी मोह नष्ट होता नहीं है और मालूम पड़ता है कि हमारा मोह नष्ट हो गया मोह नाश का भी भ्रम होता है वो एक लौकिक बात बनाता था एक वृद्ध माता थी उनकी उन दिनों में सत्तर पचहत्तर बरस की उम्र रही होगी अब से कोई पच्चीस बरस के ही पहले की दाल एक दिन मैंने उनका आते प्रणाम किया उन्होंने तो मैंने पूछा कि बाल बच्चे अच्छे हैं उन्होंने तो कहा महाराज मैंने तो सब छोड़ दिया बाल बच्चे सब छोड़ दिए अब उनकी याद काम को तो दिलाते हो हम तो भगवान की याद में रहते हैं अब बाल बच्चों की याद क्यों दिलाते हैं उनको तो बड़ी खुशी हुई कि इनको तो सब कुछ भूल गया भगवान की याद करते अब उनके कंपाउंड में ही हम को रहे थे रात को महाराज 11 12 बजे में सो गया अच्छा दिन आके उन्होंने हमारी किवाड़ी खटखटाई और बोली कि स्वामी जी हमारे बेटे के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है आप कृपा तो करो अच्छा है जाए और हमको तो याद आ गए दिन की बात है उनके बोलने पर याद आ मैं उठ रात को 11-12 बजे दे उनके बेटे के कमरे में गया सिर आने बैठा उसके सिर पे हाथ तो फिर आने लगा कुछ घंटे घर डेढ़ घंटे बैठा सिर्फ नींद आ तो ये जो संसारी लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरी वो माया निकले वो तो जब धनहरण हो तो गए कुल पैसा खुलते जन मरण हो गए वन गमन हो गए भवन गहन हो तब पता चलता है कि भीतर कितना मोह होता पड़ा ये भ्रम हो जाता है जब हमको मोह आप लोगों के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप लोग तो 25 वर्ष से प्रसंगी हैं बड़े विधवा बड़े अनुभवी पुरुष हैं लेकिन ये भ्राम होता है तो मोह हटेगा तो केवल संसार तो में ही नहीं जो जिज्ञासु होते हैं साधक होते हैं उनके सामने भी अच्छुत मुनि जी महाराज गंगा तट से पंचमशी तो तो तो पढ़ाते तो थे एक प्रकार हुआ सत्य विवेश हुआ पढ़ने वालों से गप मारा जब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं हो गया